कार्य विश्व पश्य कार्यतवामी संबंधता शिष्याचार्यत पितृपुत्र आत्मना भेद्ने जाृतिये सुरशो माया पिभ्रमित तस्मय श्री गुरुमूर्तये नमय दम श्री दक्षिणामूर्त यह एस पुरुषो यह कौन है वही सृष्टि के आदि में जो है वह आपका स्वरूप है ऐसा कौन है ऐसा यही है इस परिच्छेद को लेकर के यह ऐसा वही यह है दूसरा नहीं जिसने अपने स्वातंत्र से अपने स्वरूप पर अनंत सृष्टि प्रकट किया है वही यह है वही आप हैं दूसरा नहीं है कहते हैं वही हम हैं फिर बंधन काहे का हो गया इसमें कहीं बंधन आएगा सो माया बस भयो घुसाई गोस्वामी जी कहते हैं वो है तो गुस्साई है तो स्वामी सबका वह तो ईश्वर है ईश्वर का जो अंश ईश्वर है पर माया बस भयव माया के बस हो गया उसकी इच्छा खेलने की हुई तो माया उसे खिलाने लगी खेलो जब तक तुम्हारी इच्छा है मैं खिलाऊंगी तुमको अनंत जन्म से माया खेल रही है जब यह खेलना बंद करना चाहेगा तब माया की हिम्मत नहीं है इसको खिलाने की जब तक आप जगत में खेलना चाहेंगे तब तक यह जन्म मरम का खेल बंद होने वाला नहीं है पर जब आप उब जाएँ खेलना बंद करना चाहेंगे जगत में नहीं रहना चाहेंगे आप इस पराधीनता को तोड़ देना चाहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं है यह बंधा बंधा कैसे गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं बंधेऊ यह नहीं कहते गोस्वामी जी कि माया ने इसको बांधा स्वयं बंधा है इसने अपने से ही अपने को बांधा है बंधेऊ खीर मरकट की नाई खीर को पकड़ने के लिए एक तरह की चरखी बनाते हैं खीर एक किनारे बैठ जाता है उसके पीछे दाना रखते हैं कीर के बैठते ही वह चरखी उलट जाती है उसका मुख ऊपर की ओर हो जाता है वह सोचता है कि मैं चरखी छोड़ दूँगा तो गिर जाऊँगा वह चरखी को पकड़ कर चिल्लाने लगता है जिस समय वह चिल्ला रहा है उस समय भी उसमें उड़ने की सामर्थ्य है विचारणीय यह है कि उस समय उसमें उड़ने की सामर्थ्य है कि नहीं है पर उड़ने की सामर्थ्य भूल गया उसने सोचा छोड़ा तो गिरा छोड़ा तो गिरेगा कैसे तुम्हारे पास तो अनंत आकाश में उड़ने के लिए पंख है दूसरा उदाहरण दिया मरकट का छोटे मुक्का घड़ा गाड़ देते हैं जमीन में उसमें चना रख देते हैं आकर के बंदर देखता है दोनों हाथ छोड़ देता है दोनों मुट्ठी भर लेता है अब दोनों मुट्ठी भर गई तो घड़े से निकलती नहीं छटपटाता बहुत है मुट्ठी खोल नहीं सकता वह उसको मुट्ठी खोलना नहीं आता चने का लोभ मुट्ठी खोलने नहीं देता अब बताओ बंदर या वह बंधा है या बंधा नहीं है पर बंधे के समान हो गया आप बंधे नहीं हैं पर आपने माया के बस में कर दिया आपने अपने को माया खेला रही है आप खेलो कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ जब तक खेलने की इच्छा है तब तक खेलो भूत हो चाहे ना हो आपके मन में भूत आ गया क्या करेंगे श्रुति भी यही कहेगी अब वहाँ पर उपाय करना भी बड़ा कठिन है कोई चीज वास्तव में हो तो उसको हटाना सरल है कोई चीज़ है नहीं और आपके मन में घुस गई तो उसको निकालना बड़ा कठिन है महात्मा लोग एक दृष्टांत तो देते हैं एक राजकुमार था वह लेटा हुआ था उसको एक सपना आया कि एक सांप उसके मुख में घुस गया है जब वह जगा तो देखा कि पेट में दर्द हो रहा है अब उसे घबराहट शुरू हो गई कि सांप हमारे पेट में घुस गया है काट रहा है अब काट रहा है तो दर्द तो बढ़ेगा ही दर्द उसका बढ़ता गया भोजन छूट गया एकदम हड्डी हड्डी दिखने लगी राजा ने बहुत दवा करवाई पर कोई दवा काम नहीं आई एक महात्मा आए तब राजा क्या करे वह रोया महात्मा ने कहा जरा देखूंगा, अकेले में बात करूंगा। अकेले में उससे बात किया महात्मा जी बार बार पूछते कि कोई स्वप्न आया था कोई स्वप्न आया था अंत में उसने कहा हाँ महाराज स्वप्न आया था और एक सांप पेट में घुस गया था महात्मा ने कहा जरा लेट जाओ कहाँ ओहो कहा ओहो, देखा यह सांप का मुख है यहाँ ज़्यादा दर्द होता है हाँ महाराज यहीं तो दर्द हो रहा है वह काट रहा है भयंकर पीड़ा हो रही है महात्मा ने कहा यह उसकी पूछ है यहाँ दर्द तुमको कम होगा अब वह झट समझ गया कि ये महात्मा हमारे मर्ज को ठीक समझ रहे हैं कहा कोई बात नहीं चिंता मत कर हम निकाल देंगे शाम को जुलाब दिया और राजा से कहा नौकर को बोल देना जहां शौच जाता है वहां पर एक सांप मारकर के फेंक देना सवेरे महात्मा आए पूछा दबाव ने काम किया अरे महाराज रात भर दस्त उठा बैठा नहीं जाता कहाँ देखे जरा लेट जा तू देखा पेट कहा सांप तो निकल गया सांप तो मर गया गया बाहर जा तो लाठी लेकर देख सांप निकला कि नहीं वहां जाकर देखा तो सांप पड़ा है कहा महाराज इतना बड़ा सांप सांप न घुसा न निकला घुसना भी स्वीकार करना पड़ा निकाल, निकालना भी महात्मा ने निकाला कि नहीं इसी प्रकार आपके अंदर जो घुसा हुआ सांप है वह है ही नहीं पर घुस गया तब श्रुति को दुनिया भर का उपाय करना पड़ता है यह जब करो तो यह तब करो यह नियम धारण करो ऐसा करो जब उस साधन को करता है तो उसको थोड़ा विश्वास होता है कि कुछ हम ठीक हो रहे हैं उसकी इसी बीमारी को ठीक करने के लिए ही वैराग्यादि उपदेश गुरु प्रसति मोहनिवृत्ति का कथन मसी इत्यादि मसीह उपदेश महावाक्योपदेश अरे भाई तत्व उपदेश क्या है वह तो है ही पर सारा माया में किया जाता है उपदेश भी माया में हो रहा है और आपका बंधन भी माया में है यदि आपको बंधन है तो उपदेश किए बिना वह निकलने वाला नहीं है दोनों माया में होते हैं आप कहेंगे कि यह माया का उपदेश झूठा होगा जैसे मान लीजिए आप में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने पिता के पिता को नहीं देखा है और उसको देखना चाहता है आप फोटो रख देते हैं फोटो झूठा है कि सच्चा पर वह इस फोटो से आकलन कर लेगा कि नहीं फोटो झूठा है और शरीर तो जला दिया गया है कैसे दिखाओगे फोटो से वह पिता के शरीर का आकलन करता है इसी प्रकार माया में यह उपदेश हो रहा है इसी प्रकार माया से वास्तविक पदार्थ लक्षित हो जाता है इसलिए उपदेश माईक होने पर भी यह सत्य की फोटो है क्योंकि सत्य को सीधे शब्दों में से नहीं पकड़ा जा सकता इसलिए श्रुति निषेध मुख से निर्देश करती है आपको इंगित करके दिखाती है जो दिखाया नहीं जा सकता है इसी को कहते हैं गोस्वामी जी सुन तात यह अकथ कहानी कहते हैं यह कहानी अकथ है अकथ है तो क्यों कहोगे कैसे कहोगे फिर कहते हैं समुझत बनाए न जाय बखानी शब्द का विषय नहीं बन सकता है पर आप सावधान रहें तो समझ सकते हैं कहते हैं ईश्वर अंश जीव अब आपने क्या समझा ईश्वर का टुकड़ा जीव फिर तो टुकड़ा होते होते ईश्वर खत्म हो जाएगा ईश्वर अंश हमने कह दिया तो आपने उसे लक्षार्थ रूप से जाना न कि भाच्यार्थ रूप से ईश्वर को निरवयव है ईश्वर तो निरवय है टुकड़ा हो नहीं सकता फिर ईश्वर अंश कैसे बनेगा हाँ ऐसे बनेगा कि आपने एक हजार घड़ा पानी भरकर रख दिया उसमें एक हज़ार सूर्य दिखने लगेंगे वह सूर्य का अंश है सूर्य अपनी जगह वैसा का वैसा ही है और अंश अपनी जगह किंतु अंश का पृथक अस्तित्व नहीं है वह सूर्य रूप ही है इसलिए समुझत बने न इसी बात को कहते हैं माया परिभ्रामितः यह ऐस पुरुषः आपका स्वरूप परमेश्वर ही है पर ऐसा करके कहा कि यह कार्य करण संघात में बंधा हुआ पुरुष है अपने स्वरूप को याद नहीं रखता है स्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है किंतु कार्य कारण से आ वह देखता है जगत रूपी कार्य है किसी कारण से उत्पन्न हुआ है मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है पिता से पुत्र उत्पन्न होता है इस वस्तु से यह वस्तु उत्पन्न होती है सारे जगत को कार्य कारण रूप में देखने लगता है एक से अतिरिक्त है ही नहीं उसमें कार्य कारण कहाँ बनेगा माया परिभ्रामित और माया से परिभ्रामित होकर के ऐसे दिखाई देता है यह स्वामी है मैं सेवक हूँ देवता लोग हमारे स्वामी हैं हम लोग इनका पूजन करेंगे पूजन करने से ऐसी वस्तु देवता लोग हमको देंगे ये मालिक हैं हम नौकर हैं इसी रूप में जगत दिखता है क्योंकि स्वरूप नहीं दिख रहा है ये पुत्र पुत्र हैं मैं पिता हूँ ये जगत के शब्द यूं ही प्रयुक्त होते हैं जैसे यह पिता है एक दिन उसे उसी को पुत्र कहा गया था पहले वह पुत्र था अब पिता हो गया कौन सा सच्चा है इसमें अरे इसमें शब्द है इसमें केवल एक जैसी शब्दावली है एक मिट्टी में शब्दावली है कि यह घड़ा है या कुल्हड़ है दीपावली में मिठाई बनाते हैं शक्कर की मिठाई बनाते हैं यह घोड़ा है या हाथी या राक्षस है यह, यह, यह देवता है क्या है घोड़ा दिखता है पर शक्कर है हाथी दिखता है पर शक्कर है राक्षस दिखता है पर शक्कर है देवता दिखता है पर शक्कर है आप उसको कहो कि एक किलो हमको घोड़ा दे दो तो आपको गधा दे दे तो नहीं लेंगे पर कहें कि आप एक किलो गधा ले लो चाहे एक किलो घोड़ा ले जाओ चाहे एक किलो राक्षस ले लो चाहे एक किलो देवता ले लो दाम वही अर्थात एक सक्कर में ही ये सब व्यवहार हो रहे हैं यह है जगत व्यवहार यह राहु का सिर है अरे सिर का नाम तो राहु है शब्द मात्र यहाँ पर है प्रधानमंत्री है एक दिन भूतपूर्व हो गया सारा जगत का खेल सब्दालंबर है एक उपाधि दे दो दूसरी उपाधि दे दो ऐसे यहाँ जगत व्यवहार चलता है शिष्याचार्यतया जो पढ़ना चाहता है आचार्य के पास जाएगा आचार्य का वह हो गया पढ़ाने वाला गुरु हो गया महाराज हमको ज्ञान का उपदेश कर दीजिए हम बड़े दुखी हैं ऐसा व्यवहार स्वप्न एवं जागृत में होता है जागृत में भी दिन रात सोचता रहता है और स्वप्न में भी सोचता है जैसे जागृत में करता है उसी प्रकार स्वप्न में करता है क्यों करता है माया परिभ्रामित वह माया के बस में हो गया अब माया उसको खिला रही है कभी उसको ऊपर फेंकती है कभी नीचे फेंकती है कभी पशु शरीर में कर देती है कभी मनुष्य शरीर में कर देती है कभी देवता शरीर में कर देती है जैसा कर्म संस्कार होता है जैसा बीज होता है वैसी फसल उत्पन्न कर देती है लेकिन है कौन यह सृष्टि के आदि में जो था वही है दूसरा नहीं है और माया परिभ्रामित होकर भिन्न भिन्न देख रहा है देखो इतना भेद दिखाई दे रहा है व्यवहार में भेद पर भेद भेद पर भेद एक तो शरीर ही माया है कभी पाउडर से तो कभी माला पहनाकर उसको स्वयं श्रृंगार करके सजाता है इसे सजाना अपने को भूल कर यह ही माया है यह मेरा है यह दूसरे का है शरीर ही नहीं है शरीर चिता पर पड़ा है कहाँ से तुम्हारा हो गया यह पर तो व्यवहार ऐसा ही है व्यवहार में सारा माया परिभ्रमण है परिभ्रमण है अच्छा व्यवहार हो या खराब हो शास्त्र के अनुसार व्यवहार है तो आप मूल की तरफ जाएंगे शास्त्र के प्रतिकूल व्यवहार है तो आप नीचे की तरफ जाएंगे अंतर इतना है पर दोनों है माया पर दोनों है माया जैसे सांप घुसा वह भी माया से भ्रामित हुआ और निकला वह भी माया से भाषित हुआ सपने जागृति वाय एस पुरुषों माया परिभ्रामित मूल में संकल्प से सृष्टि को उत्पन्न करता है फिर माया के परवस होकर विभिन्न प्रकार से संबंध जोड़ करके उसी संबंध में जीता मरता है जगत में जन्म मरण का चक्र काटता है जब संसार की अनित्यता के संस्कार उद्भूत होने लगते हैं तो उस पर संत की गुरु की परमेश्वर की कृपा हो जाती है उसको जगत में शंका हो जाती है कि इतने दिन जगत का मोह किया पर वहाँ यहाँ तो कोई किसी को देखने वाला है ही नहीं इतने दिन यहाँ मन लगाकर भारी उपद्रव कर दिया उसको शंका हो जाती है जगत को पढ़ने लगता है जगत को पढ़ते पढ़ते देखता है यहाँ कोई अपना नहीं है सबका अपना स्वार्थ का संबंध है कोई अपना नहीं है अपना तो कोई और है परमेश्वर की तरह घूम जाता है गुरु के पास जाता है गुरु से उसको ज्ञान प्राप्त होता है उससे वह अपने वास्तविक परमेश्वर स्वरूप में जग जाता है तब उसकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तब माया उसको छोड़ देती है एक महात्मा बताते थे कहते थे यह माया बड़ी सूक्ष्म है जब यह साधक घर को छोड़ देता है जगत को छोड़ देता है परमेश्वर को पकड़ लेता है जगत का महम्मत तो तोड़ देता है तोड़ करके जंगल में चला जाता है तब माया सोचती है कि एक पशु मेरे हाथ से निकल गया वह सबको घुमा रही है चरा रही है कहती है एक पशु मेरा निकल गया जैसे आपका बांधा हुआ पशु जंगल में चला जाए तब आप उसे थोड़ी ही छोड़ देंगे उसके पीछे जाओगे डंडा से घेरते हो चारा दिखाते हो चारा क्यों दिखाते हो उसको पकड़ने के लिए उसको चारा दिखाने का लक्ष्य है पकड़ना माया पहले तो भय उत्पन्न कर देती है बुखार ला देगी सोचेगा खाने पीने को नहीं मिलेगा जंगल में उससे तो घर ही अच्छा था फिर वह लौट आता है वह देखती है कि अपने खूटे पर आ गया ठीक है पर कोई तगड़ा निकल गया नहीं पीछे हटता तो कहती है इसको पकड़ना बड़ा कठिन है समाधि के लिए जंगल में गए हुए उसके सामने सिद्धि फेंक देती है फलता उसकी प्रसिद्धि हो जाती है लोग कहते हैं बड़े सिद्ध महात्मा जंगल में रहते हैं सारे व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं मंदिर छोड़कर सिद्ध महात्मा सिद्ध महात्मा सिद्ध महात्मा व्यक्ति जाएगा वहीं वहाँ रखेगा जो उसके पास है जब पैसा चढ़ाना शुरू होता है तो पैसे का ढेर लग जाता है इतने में आधी मानसिक चिंता आ जाती है इसका क्या करना अस्पताल बनाना कि पाठशाला खोलना हॉस्पिटल बनाना कि खेत खोदना अब इसके आगे व्याधि शुरू हो जाती है माया निश्चिंत हो जाती है इन दोनों में यदि पक्का निकला तो माया डर जाती है कि यदि मैंने कोई विघ्न किया तो परमेश्वर हमको दंड देगा उसको उसके अनुकूल व्यवस्था करके रखती है एवं सेवा में लग जाती है इस प्रकार के दृढ़ निश्चय साधक से भिन्न लोग माया परिभ्रामित है वह माया मायाधीश तत्व ही दक्षिणा मूर्ति है वही ईश्वर है वही इसका स्वरूप है और उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए सारा साधन है हम लोग दक्षिणामूर्ति के विषय में पिछले कई दिनों से विचार कर रहे हैं आज उसका अंतिम दिन है दो श्लोक शेष है भूरम भाष्य नीलो नीलोम नाथो हिमांसोपमान भात चरा चरात्मक यसे मृत्यष्टकम ना विद्यते विमृतता यस्म पर विभो तस्में श्रीगुरुमूर्त दक्षिणा मददक्षिणाम मूर्त आई थी कि माया परिभ्रमित पुरुषः विस्व पश्यति वस्तुतः यह जो जगत दिखाई दे रहा है मायिक दृष्टि से दिखाई दे रहा है जब स्वप्न का दृश्य आपको दिखाई देता है उस समय ये नेत्र तो बंद है तो किसी न किसी नेत्र से दिखाई देता होगा कि नहीं वहाँ भी शब्द अलग सुनाई देता है रूप अलग दिखाई देता है स्पर्श का ज्ञान अलग होता है ये इंद्री गोलक तो काम नहीं कर रहे हैं तब शंका होती है कि स्वप्न में पदार्थ का ज्ञान कराने वाली इंद्रियाँ कल्पित हैं या वास्तविक पर उनसे सभी व्यवहार हो रहा है सारी की सारी अनुभूति हो रही है जगने पर उनके अस्तित्व का अभाव होने से उन्हें कल्पित ही मानना होगा उन्हीं कल्पित नेत्रों से स्वप्न के पदार्थों की अनुभूति होती है वह अनुभूति उसी प्रकार होती है जैसे इस समय हमको इन माइक इंद्रियों से हो रही है अनुभूति में कोई अंतर नहीं है अब वहाँ से जब जगते हैं तो स्वप्न बाधित हो जाता है बाधित हो जाता है मानो उसमें मिथ्यात्व की अनुभूति हो जाती है कि जो हमने देखा वह वास्तविक नहीं था पर जब तक स्वप्न में स्वप्न पदार्थों को देखते हैं तब तक तो उनकी वास्तविकता उसी प्रकार रहती है जैसे जागृत की जगने के बाद उसमें वास्तविकता नहीं मालूम होती उसकी स्मृति तो रहेगी पर उसमें से वास्तविकता का वास्तविकता निकल जाएगी यहाँ से जागृत सो कर के सपना देखते हैं और यहाँ जगते हैं तो वह बाधित हो जाता है ठीक उसी प्रकार स्वरूप से सो कर के हम यह व्यवहारिक सपना देख रहे हैं जब तक स्वरूप में नहीं जगेंगे तब तक यह बाधित नहीं होगा ये माया के नेत्र हैं जैसे स्वप्न के नेत्रों से स्वप्न का पदार्थ दिखाई देता है इसी प्रकार माया के नेत्रों से माइक पदार्थ दिखाई देते हैं यहाँ इंद्रियां भी माइक हैं और विषय भी माइक दोनों माया के साथ हैं किंतु स्वप्न में इंद्रियां एवं पदार्थ केवल स्वप्न मन के द्वारा कल्पित हैं इसलिए विश्व जो दिखाई देता है वह माया से ही दिखाई देता है और माया से जो वस्तु दिखाई दे रही है वह वा वास्तविक नहीं है हमारे अंदर ज्ञान नेत्र है ज्ञान नेत्र बंद है माइक नेत्र खुले हैं स्वप्न में स्वप्न नेत्र खुले थे और माया के नेत्र बंद थे इसीलिए स्वप्न के पदार्थ दिखाई देते थे माइक पदार्थ नहीं दिखाई देते थे पर अब आप जग गए तो माया के नेत्र खुलने से माइक पदार्थ दिखाई देने लगे वास्तविकता जिसमें दिखाई देती है वास्तविकता की अनुभूति जिससे होती है वह ज्ञान नेत्र अभी बंद है सबके पास मनुष्य मात्र के पास हुआ है वह बंद न हो तो माइक व्यवहार नहीं बनता माइक व्यवहार बाधित हो जाएगा जैसे माया का नेत्र खुल जाता है तो स्वप्न का दृश्य बाधित हो जाता है इसी प्रकार ज्ञान नेत्र खुल जाए तो माया का जगत बाधित हो जाएगा बाधित हो जाएगा माने इसमें इसका रहस्य प्रकट हो जाएगा कि यह जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं जैसे स्वप्न का जगत दिखाई देता था पर वह था नहीं ऐसे ज्ञान नेत्र खुलने के बाद क्या होगा कि इसमें यह प्रती होगी कि दिखाई तो देता है पर है नहीं जबकि माइक है माया से दिखाई दे रहा है तो ये बाधित होता है अब ज्ञान नेत्र खुले कैसे प्रश्न यह है तो गोस्वामी जी उसका उपाय केवल यही बताते हैं कि श्री गुरुपद नख मनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह मोहतोष सुप्रकाशो बड़े भाग उराबि जासु उघर विमल विलोचन ही के उघ्रही शब्द का प्रयोग किया इसका मतलब पहले से है पर बंद है तभी तो खुलेगा दोष दुख भव के सूझ ही रामचरित मा, मनि मालिक जहाँ पर जगत दिखाई दे रहा है वहीं पर परमात्मा है और जगत जो दिखाई दे रहा है यह बाधित हो जाएगा माइक निश्चय हो जाएगा यह प्रक्रिया है साधन दो प्रकार से चलता है उस नेत्र को खोलने का साधन वह गुरु कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है एक काई विषय मुकुर मन लागे दूसरे के मुख को देखने के लिए आपको केवल नेत्र की जरूरत है और प्रकाश की जरूरत है अपना मुख यदि देखना हो तो शुद्ध दर्पण की भी जरूरत है अर्थात नेत्र प्रकाश एवं स्वच्छ दर्पण होना चाहिए तब आपको अपना मुख दिखेगा जिस परमात्मा का आप दर्शन करना चाहते हैं वह अपना स्वरूप है इसलिए उसके दर्शन के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए सामान्य चैतन्य प्रकाश सर्वत्र है उसका कहीं अपवाद नहीं है स्वरूप दर्शन के लिए दर्पण चाहिए वह दर्पण आपके पास है और वह है मन यद्यपि आपका स्वरूप मन का विषय नहीं है इसलिए मन से नहीं जाना जाएगा पर मन रूपी दर्पण में प्रतिफलित होगा इसलिए मन स्वच्छ होना चाहिए और मन में सांसारिक व्यवहार करते करते विषय रूपी का जम जाती है उस काई को निकालना अनिवार्य है उस काई को निकालने के लिए ही मंत्रानुसंधान है जितना मंत्रानुसंधान है योग की प्रक्रिया है वे सब हमारे मन की काई को दूर करती है और गुरु की कृपा से ज्ञान नेत्र खुल जाता है फिर अपना स्वरूप भूत जो परमेश्वर है उसका साक्षात्कार हो जाता है यहां पर यह बताया कि माया परिभ्रामित पुरुष जो है यही देखता है क्या देखता है इस कार्य का क्या कारण है इसे यह ले लेना कि जगत में कार्य कारण भाव को लेकर के जितने विचार करने वाले दार्शनिक हैं सब माया माया परिभ्रामित है क्योंकि एक में कार्य कारण भाव की जो कल्पना है यह माया के बिना नहीं हो सकती जितना संबंध हम जगत में बनाते हैं या माया परिभ्रामित होकर के बनाते हैं यह तो बड़ा कमज़ोर पड़ता है हम जितना जगत में संबंध बनाते हैं शरीर के आधार पर बनाते हैं शरीर के आधार पर ही जगत में जड़ चेतन संबंध बनता है शरीर माया कल्पित है स्वरूप है नहीं जगत का सारा संबंध केवल माया की मान्यता पर हुआ है इस प्रकार जो बंधन की अनुभूति है माया के कारण ही है जगत बिना उत्पन्न हुए ही हमारे मन में घुस गया है उसको निकालने के लिए शास्त्र जो उपाय करता है वे भी माया के अंतर्गत ही है कल हमने दृष्टांत से बता दिया था कि व्यवहार मात्र माइक है इतना अंतर है जिसकी तरफ कल ध्यान दिलाया था माइक जितना व्यवहार है उसमें जितना हम शास्त्र के अनुसार करते हैं वह भी माइक है पर उपाय भूत हो जाता है शास्त्र को छोड़ देते हैं तो वह और भी हमारी माया की ग्रंथि का हिस्सा बन जाता है शास्त्र के अनुसार करते हैं तो हमारे जीवन के कर्तव्य प्रवृत्ति का उदय हो जाता है फलाभि संधि टूट जाती है और हमारा जीवन ऊपर उठने लगता है फिर हमारा जीवन धीरे धीरे एक तत्व के नज़दीक आता है वि विकल्प का शोधन होते होते आप अविकल्प में चले जाते हैं तत्व अविकल्प है वह बुद्धि आदि का विषय नहीं है पर बुद्धि से शोधन होता है शोधन होते होते हम अविकल्प में चले जाते हैं अब प्रश्न यह है हम सुनते बहुत हैं विचार भी करते हैं भावना भी करते हैं अहम ब्रह्माष्टी अहम ब्रह्म पर यह माया तो ऐसी है कि वह अपना प्रभाव जमाती है निकलती नहीं दोस्तें तो हैं कि हम ब्रह्म हैं बुद्ध में निर्धारित भी कर लेते हैं पर व्यवहार में तो माया ही छाई रहती है झट मैं कहते ही शरीर आता है मेरा कहते ही झट परिवार आ जाता है मेरा कहते हैं झट घर आ जाता है मेरा कहते हैं झट बैंक बैलेंस आ जाता है दुकान आ जाती है वह बुद्धि इतनी तेज आती है कि ब्रह्म तो भूल ही जाता है तत्वनिष्ठा नहीं रहती क्या किया जाए यह बहुत लोगों की समस्या है तत्व निष्ठा नहीं होती जानने में कमज़ोरी नहीं अंदर से कमज़ोर है एक बालक से आज हम पूछते हैं कि भाई तेरा मन पढ़ने में ज़्यादा लगता है कि खेलने में ज़्यादा लगता है खेलने में ज़्यादा लगता है या टीवी देखने में ज़्यादा लगता है तो बालक सच्चा होता है तो बता देता है कि खेलने में टीवी देखने में मन ज़्यादा लगता है लेकिन जब वह बालक से पूछते हैं कि मन किस में लगना चाहिए तो कोई बालक यह नहीं कहता कि टीवी देखने में लगना चाहिए बालक यही कहता है पढ़ने में लगना चाहिए माने बालक भी जानता है कि पढ़ने में लगना चाहिए पर उसमें उसको पढ़े हुए को पचाने की शक्ति नहीं है इस ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति नहीं है अपनी कमजोरी व्यक्ति को साधक को स्वीकार कर लेना चाहिए यदि आप अपने को कमज़ोर अनुभव करते हैं माने ज्ञान के अनुसार जीवन धारित करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो कमज़ोर हैं अरे भाई आप जानते हैं सत्य बोलना चाहिए आप जानते हैं कि जीव का स्वभाव सत्य बोलने का है झूठ बोलना किसी का स्वभाव नहीं हो सकता है सत्य सबको प्रिय है यह आप सब जानते हैं झूठ का अस्तित्व ही नहीं है इसलिए व्यक्ति झूठ बोलकर कहता है मैं सच बोल रहा हूं ये सब जानने पर भी हम सत्य नहीं बोल पा रहे हैं या जान लेने पर भी कि हमारा स्वभाव सत्य बोलने का है सत्य आप स्वभाव से बोलेंगे झूठ के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए आपके पास यदि कोई निमित्त नहीं है तो आप सत्य बोलेंगे झूठ कहाँ से बोलेंगे झूठ के लिए हमेशा निमित्त चाहिए झूठ नैमित्तिक है सत्य स्वाभाविक है यह आप जानते हैं पर सत्य नहीं बोल पाते हैं तो कहीं न कहीं से कमजोरी है कि नहीं आप अंदर से कमज़ोर हैं कमज़ोर हैं तो स्वीकार करना चाहिए उसको झूठ लाने से कैसे काम चलेगा चाहे कोई क्रोध पर कितना प्रवचन दे सकता है अहम ब्रह्मास्मि पर कितना प्रवचन दे सकता है पर अंदर से वह क्रोध को नहीं जीत पा रहा है वह शरीर शरीराध्यास नहीं छोड़ पा रहा है कमजोरी है तो झुठलाने से कैसे काम चलेगा इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं अपने ज्ञान को पचा नहीं पा रहा है यह हमारी कमजोरी है जब आप अपने ज्ञान को नहीं पचा पा रहे हैं पर अपने अंदर से कमजोरी का अनुभव करते हैं तो किसी समर्थ का चरण अहंकार छोड़ करके क्यों नहीं पकड़ ले पकड़ना चाहिए परमेश्वर से बढ़कर और कौन संबंधी आपका हो सकता है परमेश्वर का चरण सच्चाई से पकड़ने में परमेश्वर की शरणागति प्राप्त करने में क्या अर्चन है अहंकार छोड़ना पड़ेगा बिना अहंकार छोड़े शरणागति होगी नहीं परमेश्वर का चरण सच्चाई से जब हम पकड़ लेंगे तब आपका काम उधर से होगा आप कुछ चाहते नहीं तत्वनिष्ठ होना चाहते हैं पर यह चाह चाह नहीं है यह जागतिक कोटि में नहीं आती जगत का पदार्थ आप चाहते नहीं बिना किसी चाह के परमेश्वर के चरण आप पकड़ते हैं परमेश्वर की सेवा में लग जाते हैं आपकी समस्या की चिंता कौन करेगा वही करेगा इसीलिए परमेश्वर सीधे कह देता है सर्वधर्मा परित्यज्य माकम शरण व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयी सामी सच्चाई से जब शरणागति परमेश्वर के लिए ले लेता ले है तब इसका काम उधर से होता है क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है योगक्षेम वहाम्य हम उसके लिए जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था परमेश्वर करेगा शरीर के लिए चाहे अंत साधना के लिए इसलिए प्रश्न यहां पर है कथम एवं विधाम मायाम निवर्तरित इस प्रकार की माया जो ज्ञानी नाम चेतांशि बलादृश्य बला, बलादाकृष्ण मोहाया ज्ञानियों के चित्त को भी मोहित करने वाली है वह वा कैसे निवर्तित हो आप कमजोर पड़ रहे हैं माया निवर्तन के लिए सच्चाई से परमेश्वर के चरण पकड़ लीजिए उपासना में लग जाइए यह मत सोचिए कि हम ज्ञान मार्ग को छोड़कर के उपासना में लग जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे ऐसा मत सोचिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे सच्चाई को स्वीकार करें तो कर्म की कक्षा में भी आपको जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए यदि निष्काम कर्म अनुष्ठान के द्वारा आपने अपने मन को शुद्ध नहीं किया है तो आपको निष्काम कर्म के अनुष्ठान ही स्वीकार करना पड़ेगा अन्यथा ज्ञान पचेगा कैसे और निष्काम कर्म अनुष्ठान के द्वारा आपने अपना अंतकरण शुद्ध कर लिया है पर बल नहीं आपके अंदर ताकत की कमजोरी है तो परमेश्वर का चरण आपको पकड़ना ही पड़ेगा दूसरा कोई उपाय नहीं है इसमें यह जो भय होता है कि ज्ञान मार्ग से हम नीचे कैसे उतर जाएं? अरे भाई ज्ञान पच नहीं रहा है तो आपको नीचे उतरना ही पड़ेगा बिना उसके तो काम चलेगा नहीं जगत तो सत्यान ऋत करण से चलता है यानी लोक में थोड़ा सा झूठ मिला करके काम चल जाता है पर परमार्थ में नहीं चलेगा क्योंकि आप सच्ची शांति चाहते हैं कि झूठी शांति चाहते हैं बोलिए यदि आप सच्ची शांति चाहते हैं तो झूठ का अवलंबर कर सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं सच्चा सुख चाहते हैं तो झूठ का आश्रय लेकर सच्चा सुख नहीं पा सकते परमात्मा मार्ग का आधार तो सत्य है आपको सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा झूठलाने से काम नहीं चलेगा बहुत बार हम जीवन भर अपने को झुटलाते रहते हैं अंदर से हम अशांत रहते हैं बाहर से हम ऐसा दिखाते हैं कि हम शांत हैं पर झुटलाने से काम नहीं चलता नारद जी जैसे पंडित सनत कुमार के पास जाते हैं और सनत कुमार से कहते हैं अधि हि भगवो ब्रह्म हे भगवान हमको ब्रह्म का उपदेश करिए उन्होंने कहा पहले यह बताओ कि तुम जानते क्या हो पता लगने पर हम आगे उपदेश करें नारद जी ने कहा मैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एवं असरवेद जानता हूँ शिक्षा कलम कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष देव विद्या भूत विद्या तथा ब्रह्म विद्या जानता हूँ अरे सारी विद्या का तुमको ज्ञान है तो तुमको हम उपदेश क्या करें कहा मैं जानता भी हूँ पढ़ा भी पढ़ा भी देता हूँ कहा फिर कहाँ उसमें लिखा हुआ है और आप जैसे महापुरुष कहते हैं कि तरत शोकम आत्मविद आत्मविदता को शोक नहीं होता है तथापि सोचा मैं भगवान पर भगवान मुझे शोक होता है देखो इस सच्चाई को नारद जी ने स्वीकार किया इतने बड़े पंडित नारद जी हैं पर इस सच्चाई को स्वीकार किया शोक होता है इसका मतलब आत्मज्ञान अपने को नहीं हुआ है आत्मविद्या तो मैं जानता हूँ पर वह आत्मज्ञान नहीं हुआ है कि जो शोक मोह को दूर कर दे इसको स्वीकार किया झुठलाया नहीं उन्होंने संत कुमार ने कहा तुम अक्षर अच्छा राशि जानते हो पर तत्वज्ञ नहीं हो आगे उपदेश किया कहने का तात्पर्य यह है कि इस सच्चाई को स्वीकार करना है स्वीकार करके हमें परमेश्वर का आधार लेना चाहिए बुद्धि के आधार से तत्व तो नहीं प्राप्त हो सकता परमेश्वर को हमको आधार बनाना ही चाहिए जीवन में परमेश्वर का बल लेना चाहिए नायमात्मा बलहीन न आप अंदर से कमजोर हैं तो ज्ञान को पचा नहीं सकते इसलिए आपको परमेश्वर को जीवन का आधार बनाना पड़ेगा उसी आधार रूप उपासना के लिए जो उपाय है उसे अगले श्लोक में बता रहे हैं इस माया के प्रभाव में हम कैसे न पड़े माया कैसे दूर हो इसके लिए आपको अंदर से बलवान बनना पड़ेगा बलवान बनने के लिए ही हमारे यहाँ कहीं भी उस परमेश्वर का पूजन हो जाता है चाहे मिट्टी का महादेव बना करके पूजन कर लो चाहे पत्थर का महादेव बना कर पूजन कर लो चाहे गोबर की गौरी बना करके के पूजन कर लो कोई स्वरूप वही है बड़ा विलक्षण है जब हम इस परंपरा में देखते हैं तो मूल तत्व निर्गुण निराकार है एक ही तत्व है उस पर ही सारा का सारा विश्व माया से कल्पित है एक एक-एक मेवा द्वितीय तत्व तब तक हमको समझ में नहीं आ सकता है जब तक यह जगत सत्य दिखाई दे रहा है तब प्रश्न यह होता है कि जगत कहाँ से आया तब मूल तत्व में एक शक्ति मालूम होती है एक स्वतंत्र मालूम होता है उसमें ऐसी शक्ति है कि उसने संकल्प मात्र से जगत को उत्पन्न कर दिया तब उस तत्व का नाम हो जाता है सगुण निराकार यह अपने यहाँ का ईश्वर तत्व है ईश्वर तत्व सगुण है यानी शक्ति है पर निराकार है नाम रूप नहीं है ईश्वर अनाम अरूप है उस ईश्वर तत्व का नाम रूप नहीं है पर जगत के लोगों को उपासना करने के लिए पुराणों ने उसी ईश्वर तत्व का नाम और रूप रख दिया शिव पुराण ने उसका नाम रख दिया शिव और उसका रूप बना दिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम्भ भुजगिंद्रहारम इसलिए शिव पुराण की दृष्टि से शिव से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई लेकिन विष्णु पुराण ने उसका नाम विष्णु रखा तो विष्णु ने ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई विष्णु से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई गणपति पुराण ने उसका नाम गणपति रख दिया तो गणपति से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न हो गए देवी पुराण ने उसका नाम देवी रख दिया तो उससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न हो गए अनाम अरूप परमेश्वर का कोई भी नाम आप रख सकते हैं किसी भी रूप को लेकर के आप उपासना कर सकते हैं पर जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो अनाम अरूप में पहुँच जाएंगे अर्थात वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार में पहुँच जाएंगे यह शोधन क्रम है इधर से शुद्ध होते होते आप आधार में पहुँच जाएंगे उस परमेश्वर तत्व ने एकोहम बहुश्याम प्रजा येय उसने संकल्प किया कि मैं बहुत होकर के प्रकट हो, हो जाऊँ मैं खेलूँ लीला करूँ अब खेलने के लिए तो बहुत होना पड़ता है तब खेल होता है राजा भी बन जाता है नौकर भी बन जाता है वक्ता भी बन जाता है श्रोता भी बन जाता है सभी बन जाता है तभी तो खेल होगा नहीं तो कैसे होगा वह पुरुष भी बन जाता है स्त्री भी बन जाता है इस प्रकार माया शक्ति से बंध बन, बंध का सारा का सारा खेल हो रहा है बहुश्याम प्रजा ये तो सारा विश्व जो हमको दिखाई दे रहा है यह उस परमेश्वर का सगुण साकार विग्रह है इसीलिए हमारे यहाँ कहीं भी उस परमेश्वर का पूजन हो जाता है चाहे मिट्टी का महादेव बना कर के पूजा कर लो चाहे पत्थर का महादेव बना कर के पूजन कर लो चाहे गोबर की गोरी बना कर के पूजन कर लो क्योंकि स्वरूप वही हुआ है सारा का सारा विश्व उसका सगुण साकार विग्रह है और वह सगुण निराकार ईश्वर तत्व है उसका भी मूल स्वरूप निर्गुण निराकार है निर्गुण निराकार को ही हम कारण भाव मिला करके सगुण निराकार ईश्वर कह देते हैं सगुण निराकार ईश्वर माया शक्ति को ले कर के संपूर्ण जगत में अपने को प्रकट करता है खेलने के लिए सारे जगत में वही खेल रहा है यहाँ भी खेल रहा है यहाँ भी प्रवेश हो गया इस शरीर में चैतन्य का अब चैतन्य खेल रहा है यही महादेव है शमशान में रहता है इस शरीर से बड़ा श्मशान कोई मिल नहीं सकता क्योंकि करोड़ों कीड़े हर क्षण मर रहे हैं इसी में दफनाए जा रहे हैं इससे बड़ा कोई श्मशान नहीं है शमशाने स्वा कीड़ा इस शमशान से चेतन महादेव खेल रहा है शमशान से भले ही आप लोग डरें पर सभी शरीर शमशान ही है इनमें महादेव खेल रहा है कहने का तात्पर्य है कि चेतन सब जगह खेल रहे खेल ही रहा है संपूर्ण विश्व ही उसका सगुण साकार विग्रह है और वह परमेश्वर अपनी अनुग्रह शक्ति से कभी विशिष्ट अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करता है जैसे राम अवतार कृष्ण अवतार शिव अवतार और संत अवतार इनकी कृपा शक्ति निरंतर लगी रहती है देव के कल्याण में और माया शक्ति निरंतर लगी रहती है इसको भुलाने में इन दोनों का खेल चल रहा है माया शक्ति आपको जगत में मोहित करती है और कृपा शक्ति आपको सत्संग में बैठाकर जगत के मोह को तोड़ती है ये दोनों चल रहे हैं अब आपके ऊपर है आपकी बुद्धि किसको महत्व देती है आपकी बुद्धि जिस दिन कृपा शक्ति को महत्व देगी उस समय आपका मोह टूट जाएगा जब तक मोह शक्ति का महत्व बना हुआ है तब तक जगत प्रिय लगेगा श्रेय प्रिय दो हैं आपके सामने एक श्रेय है एक प्रेय है प्रेय मन को बहुत अच्छा लगता है और श्रेय कल्याण जो करने वाला है वह वा मीठा नहीं दिखता बाहर से वह कड़वी दवा होती है रोग निवृत्ति के लिए कटु दवा पीनी पड़ती है मिठाई तो खाने में मन को बहुत अच्छी लगती है पर हित नहीं करती है कटु दवा खाने में भले ही कटु लगे पर हित करती है अब ये आपके हाथ में है कि हित का वर्ण करें या प्रिय का वर्ण करें आप सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करें कि सुनीति से ज़्यादा प्रेम करें सुनीति से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ध्रुव होगा पर सुरुचि से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा किंतु वह मारा जाएगा विनाश के मुख में पड़ा रहेगा आप भागवत भी सुन चुके हैं जब उत्तान हो जाता है जब अपना होश खो देता है तब यह रानी सुरुचि से प्रेम करता है सुनिचि से प्रेम नहीं करता है जब होश में आ जाए तब सुनिचि से प्रेम करेगा सुरुचि से प्रेम नहीं करेगा श्रेयस् प्रेयस्थ मनुष्य में तो ये दोनों आपके सामने हैं आप किसको वर्ण करेंगे सारे के सारे अवतार कृपा शक्ति के माध्यम से हैं हम कृपा शक्ति को वर्ण करते हैं कि माया शक्ति को वर्ण करते हैं माया शक्ति देखने में बहुत अच्छी लगती है और कृपा कृपाशक्ति शुद्ध तत्व है वह लाल पीला नहीं होती है सफ़ेद कपड़ा आपको अच्छा लगता है कि रंग बिरंगा लगता है सोच लो आजकल मैं देखता हूँ रंग बिरंगे कपड़े बनते जा रहे हैं अरे भाई सूत ही है ना? सूत यह सच्चाई है रंग यह माया है सूत के आश्रय के बिना वह रंग नहीं रह सकता है यह सच्चाई है लोगों का मन ज़्यादातर माया को वर्ण करता हुआ दिखता है इसलिए माइक पदार्थ संसार में ज़्यादा दिखाई देंगे सूत ही पहना जाएगा रंग नहीं पहना जा सकता है पर आपकी दृष्टि रंग पर ही होती है सच्चाई पर नहीं जाती है माया पर ही जाती है इसलिए एक एक प्रकार के सामान बढ़ते जा रहे हैं वह सब माया ही है वास्तविकता नहीं लोगों की दृष्टि माया में विशेष हो गई माया को तोड़े बिना तत्व तक नहीं पहुँच सकते यहाँ पर एक वैदिक उपासना है महिम्ना स्त्रोत्र में भी आया किसकी उपासना अष्टमूर्ति उपासना इस सारे विश्व को आठ मूर्तियों में बांट लिया वे हैं पंच महाभूत यानी पृथ्वी जल अपनी वायु एवं आकाश अन्य है तीन सूर्य चंद्रमा यजमान सूर्य चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं और जीव यजमान भोक्ता पुरुष यह आठवा पंच महाभूष सूर्य चंद्रमा और पुरुष इन अष्टमूर्ति से में सारे जगत को विभक्त करते हैं अष्टमूर्ति में विभक्त करके उसकी उपासना करते हैं उपासना दो प्रकार की होती है जो परमार्थ का प्रेमी है वह अहंग्रह उपासना करता है जब अष्टमूर्ति देखते हैं तो उनमें भगवत मूर्ति की ही भावना करते हैं इसलिए पृथ्वी का भी पूजन कर लेते हैं पृथ्वी को भी हाथ जोड़ लेते हैं जल में स्नान करें तो देखें कि जल परमेश्वर की एक मूर्ति है जल में डुबकी लगाइए तो अंदर से बाहर से सब तरफ से परमेश्वर तत्व तो है परमेश्वर रूपी जल में हम अवगाहन कर रहे हैं केवल मंत्र बोलिए अग्नि परमेश्वर की मूर्ति है इसमें तो तमाम आहुति दी ही जाती है वायु में आप खड़े हो जाइए वायु में परमेश्वर न हो तो हमारा प्राण ही नहीं चल सकता आकाश के बिना किसी चीज की स्थिति ही नहीं है सूर्य चंद्रमा के बिना जीवन ही नहीं चल सकता और चेतन पुरुष ना हो तो सब ढांचा बेकार है यह जो अष्टमूर्ति का ध्यान है जब अहंग्रह उपासना होती है तो ध्यान करते करते यह परिच्छिता भूल जाएगी आप विराट रूप हैं विश्वम शरीरम विश्व आपका शरीर हो जाएगा जब विश्व आपका शरीर हो जाएगा तो आप में असीमित ताकत रहेगी अहंग्रहोपासना अर्थात इस अष्टमूर्ति के अतिरिक्त जगत में कोई है नहीं और अष्टमूर्ति परमेश्वर रूप है इसको परमेश्वर मान करके उपासना हम करेंगे और ध्यान करते करते यही अपना शरीर हो जाएगा और जब यही शरीर आपका हो जाएगा तो विश्व शरीर आपका हो जाएगा तो सर्वत्र अपनी व्याप्ति अनुभव में आएगी उपासना में तीन बातें आवश्यक है उपासना मन से होती है मन जब तक आपका शुद्ध नहीं होगा हो मन संस्कारित नहीं होगा तब तक आप उपासना नहीं कर सकते अरे सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी बात तो ठीक है पर सिया राम मय सब जग जानी में आप बहुत भावना करेंगे माता में भले ही परमात्मा का दर्शन कर लें वह भी आज के युग में तो दुर्लभ है पिता में बहुत संस्कार हो तो परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं पर कुत्ते में भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा डाकू में भी होगा स्वामी जी कृष्णानंद जी विरक्त कह रहे थे आतंकवादी में कैसे परमात्मा का दर्शन होगा सर्वरूप वही बना है सुनिचय व स्वपा के च आप भक्तों की लीला में भी देखते हैं कि पंडरपुर में सब लोग अपनी अपनी बाटी रोटी बना रहे हैं भगवान कुत्ते का रूप धारण करके जाते हैं जब कुत्ता बनके भगवान आए तो डंडा तो खाना ही पड़ेगा अरे कुत्ता बनके भगवान आ जाए तो मार खानी पड़ेगी कि नहीं जैसा तुम श्वांग करोगे वैसा तुम्हारे साथ व्यवहार होगा पर भक्त की दृष्टि बड़ी पहनी होती है नामदेव जी भी रोटी बना कर के रखे हुए थे और घी गरम कर रहे थे भगवान ने सारी रोटी उठा ली और लेकर भगे तो वे घी की कटोरी लेकर के पीछे पीछे दौड़े कि भगवान उसमें घी नहीं लगा है आपके गले में फंस जाएगी रोटी बहुत दूर चले गए दूर चले गए तो भगवान खड़े हो गए तो भगवान ने कहा कि तुमने कैसे पहचान लिया मुझे कहा कि बालक माता को कैसे नहीं पहचानेगा आप कोई भी रूप बनाओ पर मेरी दृष्टि में आप छिप नहीं सकते चाहे तो कुछ भी बंद करके आओ मेरी दृष्टि से आप छिप नहीं सकते देखो कहाँ गंगोत्री से गंगा जल ले करके रामेश्वर जा रही है मंडली बीच में रेगिस्तान है और गधा पड़ा हुआ है प्यास से मर रहा है भक्ति दृ भक्ति की दृष्टि कैसी होती है भक्त की दृष्टि कैसी होती है उन्होंने कहा महादेव यही आ गया कहाँ वह तो कणकण में है वह रूप में ही नहीं है रूप का भेदन करके हमारी दृष्टि में आता है कहने का तात्पर्य यह है कि ये पंचभूत और सूर्य चंद्रमा और आत्मा ये अष्टमूर्ति है यहाँ पर अष्टमूर्ति की उपासना कही गई है यह वैदिक उपासना है इस प्रकार की उपासना करते करते आप तन्मय हो जाएंगे तन्मयता की प्रतिष्ठा का हेतु तो रूप उपासना के लिए मनुष्यत्व होना चाहिए मन शुद्ध चाहिए मन शुद्ध नहीं होगा तो आपकी मांग ही रहे ही रहेगी किसी को भी पकड़ेंगे तो मांगेंगे कि कुछ जगत की चीज़ दो तत्व तो कहाँ से मिलेगा अतएव योग की आवश्यकता है क्योंकि मन एकाग्र होना चाहिए इसलिए पूरा योग शास्त्र का उपासना पूर्वक तत्व ज्ञान में उपयोग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इसका उपयोग किसमें है इसी उपासना में है जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक अहंग्रहोपाचक नहीं बन सकता योगी नहीं बन सकता इसलिए हैगरी कहते हैं निर्मल निश्चल अंतकरणों पेतो योगी निष्काम कर्म अनुष्ठान के द्वारा जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है निर्मल हो गया है और अष्टांग योग के द्वारा उपासना के द्वारा जिसने अपने मन को निश्चल कर लिया है वही तत्वज्ञान को पहचानने में समर्थ होता है वह योगी हो गया और तत्वज्ञान को पहचानने में समर्थ हो जाएगा आप योगी हो जाएं तो तत्वज्ञान पच जाएगा योगी होने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है मन को एकाग्र करने के लिए उपासक के लिए ये सारे के सारे साधन हैं और वे विस्तृत हैं आप जानते भी हैं पातजल योग के अनुसार दूसरे बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें थोड़ी संख्या बढ़ घट जाती है पांच यम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पांच नियम हैं सौच संतोष तप स्वाध्याय स्वर ये यम नियम आपके जीवन में प्रतिष्ठित होंगे तब आपके आसन प्राणायाम इत्यादि तत्व ज्ञान की ओर ले जाएंगे यम नियम यदि प्रतिष्ठित नहीं तो आसन करें तो एक व्यायाम हो गया योग का साधन नहीं हुआ आजकल योग नहीं कराते लोग आजकल योग चल रहा है योग नहीं है योगा और योग में यही अंतर है यम नियम प्रतिष्ठा पूर्वक जब आसन को लेते हैं तब आसन आपके शरीर को निश्चल करके अंतकरण की एकाग्रता पूर्वक तत्व की ओर ले जाएगा फिर प्राणों का नियमन करते हैं इन तीन बातों का बहुत घनिष्ठ संबंध है व्यक्ति माने चाहे न माने प्राण का मन का और वीर का ब्रह्मचर्य का तीनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है एक ही एक की पुष्टि दूसरे के नियमन में सहायक होती है यह समझना चाहिए जैसे विद्युत में जाना हो आपकी बुद्धि में विद्युत समझ में आ जाए इसके लिए कोई न कोई आधार आपको लेना पड़ेगा चाहे बल्ब को चाहे प्रकाश को चाहे क्रिया को आधार लीजिए ऐसे आपको तत्व पहुंचना है तो प्राण का आधार लेना पड़ेगा या मन का आधार लेना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान क्रिय शिवे न संक्रांते संक्रांत सर्वजंतुशु ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति दोनों शिव के साथ एकीभूत है जैसे क्रियाशक्ति एवं प्रकाश शक्ति विद्युत को विद्युत के साथ एकीभूत होकर पंखे में अभिव्यक्त है वैसे ही समझना चाहिए अतः सुरेश्वर भगवान कहते हैं शिवत्व केन वार्यते। शिव की अभिव्यक्ति को कैसे वारण करेंगे कोई भाव प्रधान व्यक्ति है कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति है बुद्धि प्रधान व्यक्ति को विचार ज़्यादा अनुकूल पड़ता है और भाव प्रधान व्यक्ति को उपासना ज़्यादा अनुकूल पड़ती है क्योंकि वह भावना कर सकता है इसलिए उपासना का मार्ग और विचार का मार्ग आता है पर प्राण का सहयोग यहाँ भी रहेगा विचार प्रधान साधना में भी यदि भाव का योग और प्राण का योग नहीं रहेगा तो विचार अपने लक्ष्य तक नहीं जाएगा वहाँ भी भाव की स्वीकृति ही होगी विचार से जिस तत्व का निर्धारण करेंगे भाव के द्वारा उसकी स्वीकृति होगी और वह विचार एकदम बैठेगा जब आप प्राण इत्यादि के द्वारा मन को स्थिर करने में लगे हैं उस समय भाव से निष्ठा बनेगी विचार प्रधान जो साधक है उसको भाव की जरूरत है एवं योग की भी जरूरत है इसलिए पहले पतंजलि ने क्रिया योग कहा फिर क्रियायोग के बाद ईश्वर पर निधानाद वा अरे इतना परिश्रम आपने बताया और इतनी सारी चीज ईश्वर शरणागति से कैसे सिद्ध हो हो जाती जाती है है ईश्वर का आधार लेने मात्र से हो जाती है। नहीं तो योग करने में कितनी बड़ी कठिनाई है बहुत बड़ी कठिनाई है पर ईश्वर प्रदान सहज नहीं है यह अहंकार नीचे नहीं आता मैं यह कह रहा था कि कोई साधन अपने यहां प्राण प्रधान क्रिया प्रधान है जैसे पातंजल योग पर विचार भी उसमें है और भाव भी उसमें है इन दोनों की सहायता होगी साधना में उपनिषद इत्यादि के साधन विचार प्रधान है पर यहाँ भी पतंजल योग की आवश्यकता है यहाँ भी प्राण प्रधान साधना की आवश्यकता है एवं भाव की भी आवश्यकता है पर प्रधानता विचार की है जो भक्ति का साधन है वह भाव प्रधान है पर वहाँ भी उसकी परिणति विज्ञान में ही होनी चाहिए जो भावना आपने करके रखी है वह जब अनुभव में पर्यवसान होगी तभी वह सिद्ध होगी अतः दोनों की आवश्यकता है ये तीनों मिलकर के साधन बनते हैं शास्त्र में भले ही एक की प्रधानता हो इस प्रकार के व्यक्ति भी दिखते हैं जैसे देख लीजिए आप लोग कथा में रामकिंकर जी की कथा आप सुने होंगे एवं मुरारी बापू की भी कथा सुने होंगे राम किंकर जी की कथा में क्या विशेषता है मुरारी बापू की कथा में क्या विशेषता है राम किंकर जी की कथा में कितनी भीड़ होती है मुरारी बापू की कथा में कितनी भीड़ होती है इससे जगत का आकलन कर लिया राम किंकर जी की कथा बुद्धि प्रधान है और बुद्धिमान की बुद्धि में चमत्कार उत्पन्न कर देती है जब कथा में शब्द का अर्थ करते हैं तो बुद्धिमान जो है उसकी बुद्धि में यह चमत्कार उत्पन्न होता है उसी से प्रभावित हो जाता है मुरारी बापू की कथा में बुद्धि का चमत्कार नहीं है और भाव का वातावरण बहुत बड़ा है आज भाव प्रधान व्यक्ति न हो तो इतनी भीड़ वहाँ पर कैसे हो सकती है भाव प्रधान व्यक्ति ज़्यादा है ऐसा भाव का वातावरण बनता है कि जिसमें लोग झूमने लग जाते हैं वहाँ बड़ी भीड़ लगती है इसीलिए बुद्धि प्रधान युग में भी भाव प्रधान लोग ज़्यादा हैं वहाँ एक ऐसा वातावरण बनता है संगीत आदि के द्वारा कि वहाँ व्यक्ति झूम जाता है मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हीं तीनों साधनाओं को लेकर के ही हमारी सारी की सारी साधना प्रक्रिया है यह निर्धारण हुआ कि उपासना के लिए भी पातंजल योग के अनुसार मन को वस में करने की जरूरत पड़ती है भले ही उपासना हो खासकर अहंग्रम उपासना में चित्त अपने को विश्व रूप में गृहित करेगा विश्वम शरीरम विचार की विचार की भाव की एवं योग की भी जरूरत है साधक को ये तीनों की जरूरत है आपकी प्रकृति के अनुसार एक की विशेषता रहेगी यहाँ बता दिया भू भू माने पृथ्वी अम्भ है जल अनल अनल है अग्नि अनिल अनिल है वायु अम्बर अंबर है आकाश अहरनाथ माने सूर्य हिमांशु है चंद्रमा और पुमान है यह पुरुष जीव ये अष्टमूर्ति है इत्याभा चराचरात्मकम इदम यूर्त्यष्टकम ये अष्टमूर्ति किसकी मूर्ति है जिसने मूल में संकल्प किया बहुश्याम प्रजा येय उसी की ये मूर्ति है सारा विश्व उसी की मूर्ति है और वही आपका स्वरूप है इसलिए आपको उपासना यह करनी है कि सारा विश्व हमारा स्वरूप है मुझसे सत्ता पा रहा है सारा विश्व एवं मुझसे प्रकाशित हो रहा है हमने ईश्वर रूप में संकल्प किया बहुश्याम प्रजा इसीलिए इतने रूप में हमारा प्रागत्य है यह अहम ग्रहोपासना है विश्वम शरीरम विश्व के एक कण में आप अपनी अहमता को टिकाए हुए हैं ईश्वर भाव में रह करके जब आप देखेंगे तो सारे विश्व में आपकी व्याप्ति होगी विश्व आपका शरीर होगा इस तरह की उपासना करते करते आप ईश्वर भाव में प्रतिष्ठित होंगे उसके बाद क्या अनुभूति होगी कहते हैं विमृश सताम नान्यत किंचन विद्यते यस्मात्स्मात् जब आप में इस प्रकार का विवेक उत्पन्न होगा यह सारा जगत बाधित हो जाएगा एक परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ऐसा दिखेगा हमने ही संकल्प किया बहुश्याम प्रजा परमेश्वर ही बहुत बना है परमेश्वर ने ही अष्टमूर्ति मूर्ति धारण किया है अष्टमूर्ति उसका संकल्प है यह परमेश्वर से अतिरिक्त नहीं है सत्ता से अतिरिक्त नहीं है एक चित दर्पण रूप परमेश्वर में सारा विश्व नाया से भाषित हो रहा है एवं दर्पण में दिखने वाले नगर के समान है और दर्पण में दिखने वाला नगर दर्पण से भिन्न नहीं होता नगर से दर्पण का कोई संबंध नहीं है दर्पण की सत्ता एवं प्रकाश ही उस नगर की सत्ता एवं प्रकाश है उसी प्रकार आत्मतत्व है आपका स्वरूप असंग ही है आप अहंग्रहोपासना से जब ईश्वर रूपता को प्राप्त करेंगे तो यही लगेगा कि मुझसे अतिरिक्त कोई विश्व नहीं है आप कहते हैं कि विश्व नहीं है पर नेत्र से तो दिखाई देता है अरे भाई दिखाई देने पर भी जानकारी एक बात होती है अथार्थ यथार्थ अलग बात है आकाश में नीलिमा दिखाई देती है पर आकाश तत्व को जब आप जान लेते हैं तब भी दिखाई देती है दिखाई देने पर भी आप समझते हैं आकाश नीला नहीं है आप समझते हैं आकाश में कोई रंग नहीं है हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक नीलिमा दिखाई देती है पर होती नहीं बहुत जगह दिग्भ्रम हो जाता है मालूम होता है पश्चिम से सूरज का उदय हो रहा है पर आपके अंदर निर्णय होता है यही पूरब है जिधर से सूर्योदय हुआ है नेत्र से दिखता है पर पश्चिम है दिखता रहता है पर उसमें मिथ्यात्व तो का निश्चय हो जाता है किंतु वह दिखना बंद नहीं होता हम बाराबंकी यूपी जाते हैं जाते हुए आज पचास साल हो गए वहाँ पर हमें उत्तर दिशा पश्चिम दिशा मालूम होती है दक्षिण दिशा पूर्व दिशा मालूम होती है नेत्र से ऐसे दिखने पर भी हम अंदर से समझते हैं कि पूरब यही है पश्चिम यही है पर नेत्र से उल्टा ही दिखेगा केर मध्य प्रदेश जाते हैं वहां अपने को नर्मदा उत्तर ही दिखती है आश्रम नर्मदा के उत्तर तट पर है पर अपने को नर्मदा जिझर है वही उत्तर दिखता है नेत्र से दूसरा दिखने पर भी अपने अंदर ज्ञान है यह जो हमको नेत्र से उत्तर दिखता है या दक्षिण है ऐसे ही नेत्र से सारा विश्व दिखते हुए भी आपके अंदर एक अनुभूति होगी कि विश्व एक आत्मदर्पण के से अतिरिक्त नहीं है यह जान लेंगे नेत्र थोड़े ही फूट जाएंगे नेत्र फूट जाएंगे तो रूप नहीं दिखाई देगा ज्ञान तोड़ फोड़ नहीं करता ज्ञान सच्चाई को प्रकट करता है माया सच्चाई को भुलाती है सच्चाई पर आवरण कर देती है और ज्ञान जैसा है वैसा दिखा देगा अज्ञान दशा में जो सत्य दिखाई दे रहा था वह अब माइक दिखाई देगा कि वस्तुतः नहीं है ऐसा बोध होगा मृत मृत्यताम यस्मात्म अस्मात्त न विद्यते जब विवेक के विवेक अंदर उत्पन्न हो जाता है गुरु कृपा उसको प्राप्त हो जाती है तब जिससे अन्य कुछ भी नहीं शेष रहता है वही दक्षिणा मूर्ति परमेश्वर अवशेष रहता है उसी को हमारी यह सीमित हमता समर्पित है उपक्रम में जो कहा था उसका उपसंहार किया है उपक्रम यह था कि एक दर्पण जिसमें माया से सारा का सारा संसार दिखाई दे रहा है उपसंहार में यह कह दिया कि इस प्रकार का जब बोध होता है तो एक परमेश्वर तत्व ही उसको दिखाई देता है और बाकी जगत मायक दिखने लगेगा अब इसमें योगादि की आवश्यकता यही है प्राण निश्चल होगा हमने आपको बताया कि प्राण वीर्य मन प्राण निश्चल होगा तो मन निश्चल होगा मन निश्चल होगा तो सब निश्चल होगा विर्य स्थिर होगा तो हो मन होगा बलवान बनेगा स्थिर बनेगा मन निश्चल होगा तो प्राण निश्चल होगा तो प्राण को लेकर के भी साधना की जाती है क्योंकि मनुष्य के साथ प्राण का संबंध है और ब्रह्मचर्य की तरफ इसलिए ध्यान दिया जाता है कि मन की चंचलता शिथिल हो जाती है इन तीनों का एक घनिष्ठ संबंध है आत्मानुभूति में इसलिए तीनों की आवश्यकता समय समय पर शास्त्र प्रतिपादित करता है इस रहस्य को साधक को समझ कर रखना चाहिए